मांडुक्योपनिषद तृतीय भाग ऊपर बतलाए हुए ब्रह्म के पाद वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ किसके नाम है इस जिज्ञापसा पर कहते हैं हे स सर्वेश्वर हे सर्वज्ञ हे सोतर या सर्वस्व प्रभाप्यय भूता नाम यह सबका ईश्वर है यह सर्वज्ञ है यह सबका अंतर्यामी है यह संपूर्ण जगत का कारण है क्योंकि समस्त प्राणियों का प्रभाप्यय उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान यही है जिन परमेश्वर का तीनों पादों के रूप में वर्णन किया गया है वे संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं यही सर्वज्ञ और सबके अंतर्यामी हैं यही संपूर्ण जगत के कारण हैं क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय के स्थान यही ही हैं प्रश्नोपनिषद में तीनों मात्राओं से युक्त ओंकार के द्वारा परम पुरुष परमेश्वर का ध्यान करने की बात कहकर उसका फल समाप्त समस्त पापों से रहित हो अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेना बतलाया गया है अतः पूर्व वर्णित वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ परमेश्वर के ही नाम हैं। अलग अलग स्थिति में उन्हीं का वर्णन भिन्न भिन्न नामों से किया गया है संबंध अपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चौथे पाद का वर्णन करते हैं नहिस्प्रज्ञ नोभय प्रज न प्रज्ञान घनम नाप्रज्ञ अदृष्ट अव्यवहार्यम अग्राह्यं अलक्षण अचिंत अव्यय अव्ययपद्देश्यम एकासारम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 केवल उनका तत्व समझाने के लिए ही की गई है वास्तव में अवयव रहित परमात्मा की कोई भाग नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत में परिपूर्ण है वे ही सूक्ष्म और कारण जगत के अंतर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं तथा वे ही इन सब से अलग निर्विशेष परमात्मा हैं वे सर्वशक्तिमान भी हैं और सब शक्तियों से रहित भी हैं वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी वे साकार भी हैं और निराकार भी वास्तव में वे हमारी बुद्धि और तर्क से सर्वथा अतीत हैं। संबंध उक्त परब्रह्म परमात्मा की उनके वाचक प्रणव के साथ एकता करते हुए कहते हैं सोयम आत्माध्यक्षरम ओंकारोधि पादा मात्रा मात्रा सपादा अकार उकारो इति वह जिसको चार पाद वाला बताया गया है यह परमात्मा उसके वाचक प्रणों के अधिकार में प्रकरण में वर्णित होने के कारण तीन मात्राओं से युक्त ओंकार है अ और ये तीनों मात्राएं ही तीन पाद हैं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 एवं वेद ओंकार की पहली मात्रा अकार ही आपते समस्त जगत के नामों में अर्थात शब्द मात्र में व्याप्त होने के कारण और आदि वाला होने के कारण जगत की भांति स्थूल जगत रूप शरीर वाला वैश्वानर नामक पहला पद है जो इस प्रकार जानता है वही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सब का आदि प्रधान बन जाता है व्याख्या परम ब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार की जो पहली मात्रा अ है यह समस्त जगत के नामों में अर्थात किसी भी अर्थ को बतनाने वाले जितने भी शब्द हैं उन सब में व्याप्त है स्वर अथवा व्यंजन कोई भी वर्ण आकार से रहित नहीं है श्रुति भी कहती है अकारो वई सर्वाक गीता में भी भगवान ने कहा है कि अकारों में वर्णों में मैं अहूँ तथा समस्त वर्णों में अ ही पहला वर्ण है इसी प्रकार इस स्थूल जगत रूप विराट शरीर में वैश्वानर रूप अंतर्यामी परमेश्वर व्याप्त है और विराट रूप से सबके पहले स्वयं प्रकट होने के कारण इस जगत के आदि भी वे ही हैं इस प्रकार अ और जगत की भांति प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले इस स्थूल जगत रूप शरीर में व्याप्त वैश्वान नामक प्रथम पाद की एकता होने के कारण अ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का पहला पाद है जो मनुष्य इस प्रकार आकार और विराट शरीर की आत्मा परमेश्वर की एकता को जानता है और उनकी उपासना करता है वह सम्पूर्ण कामनाओं को इच्छित पदार्थों को पा लेता है और जगत में प्रधान सर्वमान्य हो जाता है संबंध अब दूसरे पाद की की और दूसरी मात्रा की एकता का प्रतिपालन करते हैं तेजस उकारो द्वितीया स्थान दुभयत्वा उकर्षाषति वैज्ञान संतति भवति ब्रह्म ओकार की दूसरी मात्रा ऊ उत्कृष्ट होने के कारण और दोनों भाव वाला होने के कारण स्वप्न की भांति जगत रूप शरीर वाला तेजस नामक दूसरा पाद है जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है और समान भाव वाला हो जाता है इसके कुल में हिरण्य गर्भरूप परमेश्वर को न जानने वाला नहीं होता व्याख्या परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार की दूसरी मात्रा जो ऊ है यह अ से उत्कृष्ट ऊपर उठा हुआ होने के कारण श्रेष्ठ है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 भाव यह है कि इस स्थूल जगत के प्राकट्य से पहले परमेश्वर के आदि संकल्प द्वारा जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है जिसका वर्णन मानस सृष्टि के नाम से आता है जिसमें समस्त तत्व तनमात्राओं के रूप में रहते हैं स्थूल रूप में परिणत नहीं होते उस सूक्ष्म जगत रूप शरीर में चेतन प्रकाशस्वरूप हिरण्यगर परमेश्वर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 मेरोति हवा इदम सर्व भवति यम वेद ओंकार की तीसरी मात्रा म ही माप करने वाला जानने वाला होने के कारण और विलीन करने वाला होने से सुषुप्ति की भांति कर्ण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है जो इस प्रकार जानता है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 म रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है जो मनुष्य इस प्रकार म और प्राग्य स्वरूप परमेश्वर की एकता को जानता है इस रहस्य को समझकर ओंकार के स्मरण द्वारा परमेश्वर का चिंतन करता है वह इस मूल से ही संपूर्ण जगत को भली प्रकार जान लेता है और सब को विलीन करने वाला हो जाता है अर्थात उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है अथवा सर्वत्र एक परब्रह्म परमेश्वर को ही देखने वाला बन जाता है संबंध रहित ओंकार की चौथे पाद के साथ एकता का प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषद का उपसंहार करते हैं अमात्र चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंचोपम शिवोज एवं ओंकार आत्मसत्यात्म आत्मन ज एवं वेद ज एव वेद इसी प्रकार मात्रा रहित प्रणव ही अव्यवहार में व्यवहार में न आने वाला प्रपंच से अतीत कल्याण में अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद है वह आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा में पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है जो इस प्रकार जानता है जो इस प्रकार जानता है व्याख्या पर ब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार का जो रहित बोलने में न आने वाला निराकार स्वरूप है वही मन वाणी का अविषय होने से व्यवहार में न लाया जा सकने वाला प्रपंच से अतीत कल्याण में अद्वितीय निर्गुण निराकार रूप चौथा पाद है भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओं की पहले बताए हुए तीन पादों के साथ समता है उसी प्रकार ओंकार के निराकार स्वरूप की परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप चौथे पाद के साथ समता है जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्मा की अर्थात नाम और नामी की एकता के रहस्य को समझकर परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए उनके नाम जप का अवलंबन लेकर तत्परता से साधन करता है वह निसंदेह आत्मा से आत्मा में अर्थात परात्पर पर, पर ब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है जो इस प्रकार जानता है वह वाक्य को दो बार कहकर उपनिषद की समाप्ति सूचित की गई है परब्रह्म परमात्मा और उनके नाम की महिमा अपार है उसका कोई पार नहीं पा सकता इस प्रकरण में उन समी असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चार पादों की कल्पना उनके स्थूल सुख और कारण इन तीनों सगुण रूपों की और निर्गुण निराकार स्वरूप की एकता दिखाने के लिए तथा नाम और नामी की सब प्रकार से एकता दिखाने के लिए एवं उनकी सर्वभवन सामर्थ्य रूप जो अंचिंत्य शक्ति है वह उनसे सर्वथा अभिन्न है यह भाव दिखाने के लिए की गई है ऐसा अनुमान होता है अथर्वेदी मांडुक्योपनिषद समाप्त शांति पाठ ओम भद्रम करणे भीषण देवा भद्रम पश्य बाक्षत्रा तिरंगय तुष्टुभागम शनो भी यशेम दितयजु स्वस्ति नईन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षु अरिष्टदेवी स्तिन नो बृहस्पतिदा ओं शाति हरि ओ